विचार बताने जा रहे हैं कि भाई मनोप्रम वी कारण दन तो भी, द्वैत का भी इस तरह से आपने पूर्व कार्यकर्ता में जो कथन किया है उसके अनुसार लगता है आपने द्वैत को भी स्वीकार कर लिया ऐसी आशंका करने पर जवाब देते हुए दृष्टान करते हुए कहते हैं अद्वयं चया भाषम मन स्वप्न तथा संशय संशयः संशय जिस प्रकार से रूप से सर्प है परमार्थत आत्म रूप अद्वैत होता हुआ द्वैत आभास मात्र ही है उसी प्रकार जिस प्रकार मन स्वप्न में अद्वैत है अकेला है फिर भी पूरा दिखाता है इसमें कोई संशय नहीं है ग्राय ग्राहक आदि भेद रूप द्वैत रूप से मन ही भाषित होता है स्वप्न में में एकम्वितीय मन है और वह मन स्वयं को ग्राय ग्राहक रूपेण द्वैत रूपेण प्रकाशित करता है इसमें संदेह नहीं ठीक वैसे ही जागृत काल में भी निस्संदेह अद्वितीय मन ही ग्राह्य ग्राह का वैत के रूप में बात होता है इतना अंतर है और भीतर बासित तो रहा है बाहर बासित होता है सपना भीतर में विशाल दिशी कल्पना कर लिया वहां भी जितना पड़े बाहर मकान उकान वैसी तो वहां भी है ना सब कुछ स्वप्न में भी बाहर जिस प्रकार का शहर आपने देखा है हुआ है उसी प्रकार लंबा चौड़ा शहर आप अंदर देख रहे है। इतना है कि वो भीतर है बाहर इतना अंतर है दृष्टान में का नहीं वहां पर भी भाव भी है वहां पर स्वप्न में भी जड़ भी है चेतन सब बना लेते हैं आप जैसे जागृत जड़ चेतन विभाग है वैसे जड़ चेतन विभाग वहाँ भी बना लेते हैं तो रज्ज रूपेण सर्वैव परमार्थता अत मन स्वप्ने संश रज्ज रूपेण के समान पर आत्मूपेण्वन मन कैसा है स्वस्व एक ही है लेकिन अद्वयाभा फिर द्वैत का दिख रहा है द्वैत रूपेण भाषित हो तो रहा है कौन मन कहा स्वप्न में इसमें कोई संशय संशयनीय दृढ़ निश्चय सभी का है नहीं स्वप्ने हस्तियादि ग्राह्य तथा ग्राहक व चक्षरादि द्वयम विज्ञान वितरित ना वास्तव में स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य हो चाहे चक्षुरादि आदि ग्राहक ये दोनों के दोनों विज्ञान से अलग कुछ भी नहीं है जागृत भी तथा इत उसी प्रकार से विचार करके देखें तो, तो स्वस्वरूपेण मन हुआ। मन अद्वैत होता होता ग्राहक है जागृत बार घटपड़ादि रूपेण और ग्रह आदि रूपेण स्वयं ही भाषित हो रहा है इसे परमार्थ सद विज्ञान मात्र से इसे परमार्थ वही अवस्था में भी विशेषा भावात कोई अंदर नहीं न सपन में विज्ञान मात्र विज्ञान हो रहा है जागरूक में भी, भी, भी विशेषा भावात तस्वीन माया कल्पित मनस्प इसलिए ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में माया ने क्या कल्पना किया मन को कल्पना किया और मन भी अकेला ब्रह्म अकेला है उस अकेले एक में विदित अधिष्ठान में पहले आपने माया को माना और समाया के ऊपर एक मन आया और उस मन ने क्या किया? सारा संसार किस प्रकार से मन स्पन हुआ है द्रयाकारी काराज इसे हमारे मध्य कारण नहीं है जिसे कपड़े के ऊपर मंड डाला आपने उस मंड से बना हुआ जो मांड से युक्त हुआ वह घट्टी के तो पट पर रेखाए खींची आपने रेखाओं में रंग भर दिया यह सब है कहा कपड़े पर ही तो है ये तो ही कह सकते ना केवल मंड कपड़े पर है जो रेखाएं है वो मंड पर है किंतु कपड़े पर नहीं है ऐसा कह सकता कोई इधर जो चित्र पर जो रंग भरा हुआ वो रेखाओं रेखा चित्र पर है रेखा पट पर है और मंड पट पर भी नहीं शुद्ध पट पर भी नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता किंतु चाहे वो चित्रपट हो चाहे रेखांकित लांचित पट हो चाहे घटित पट हो ये सभी कहा है शुद्ध पट पर ही विद्यमान है उसी प्रदार से माया हो माया से निर्मित मन हो मन से कल सारा जगत हो ये तीनों कहा है शुद्ध ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म और मन दो कारण है ऐसा हम नहीं कर रहे हैं एक ही ब्रह्म कारण है ब्रम पर हमने माया मान लिया क्योंकि जगत दिख रहा है इसी वजह से और उस माया ने स्वयं सीधा जगत को नहीं बनाता वह मन को बना लिया और माया से कल्पित मन ने क्या किया द्वयाकार ग्राह ग्रह का कारण जगदाकरण स्पन्धित होकर भाषित हो रहा है अतव कारण द्वय हमारे मत में नहीं है एक में द्विद्व अधिष्ठान कारण ब्रह्म ही है ऐसे से परमार्थ सद विज्ञान मात्र विशेषार्थ भाष्यकार कहते हैं इसलिए परमार्थ जो विज्ञान है वही एकमात्र है सर्व सामान्य रूपे और सामान्य के बिना कुछ भी विशेष हो नहीं सकता सामान्य क्या है ब्रह्म उस पर विशेष क्या है त्रिणात्मिका माया और त्रिणात्मक माया से विशेष क्या हुआ त्रुणात्मक मन और उससे जो विशेष क्या हुआ सारा तो जगत तो त्रिणात्मक माया त्रिणात्मक मन त्रुणात्मक सारा जगत तीन जो विशेष है वह सामूपे के बिना नहीं टिक सकते। तब पूर्व पक्षी कहता है भाई ठीक है। मनोमात्रम द्वैतम द्वैतो क्या है क्या प्रमाण क्या है प्रमाण बताओ मनोदृश्य सचरा चरम मनसो हम भावे द्वैतम न उपलभ्य आप के अपने सुशिप्त अवस्था को देख लो ना इससे बड़ा और क्या ज्ञान शास्त्र प्रमाण ढूंढेंगे आप अपने नित्य सुशिप्त जो हो रहा है रोज रोज जो सोते हो उस अवस्था ही आकेले प्रमाण है यह सारा जगत तो मन से कल्पित दृश्य है क्योंकि सुशिप्ति में जैसा मन सो जाता है मन अमरी भाव को प्राप्त कर जाता है तो क्या होता है कोई दृश्य नहीं रह जाता जागृत है न स्व स्पष्ट मनोदृश्य जो संपूर्ण द्वैत है मनसा दृश्य मनसा दृश्य रूप मन के द्वारा कल्पित और मन के द्वारा जो दिखाई देता है उसी का नाम मनोदृश्य मन कल्पना मात्रम ऐसा यह मन से देखने योग्य जो कुछ जो कुछ भी है यह किंचित सचराचरम जड़ और चेतन द्वैत द्वैतम इदम वह मनोद्रेश मन ही है क्यों क्योंकि मन के अमनी भाव मनसो अमनी भाव है स्मार जिसलिए मन का जो अमनिभाव की अवस्था है निरोध अवस्था है सुश्रुत सुश्र में भी निरोध है वास्तव में अंतर बताएंगे बाद में सुशक्ति और समाधि में सुशक्ति में समाधि में निरुद्ध है लय और निरुद्ध अंतर बाद में बताएंगे शुरू में एक दृष्टि से ही लेंगे। द्वैत उपलब्ध नहीं होता रजु सर्प विकल्पना में द्वैत रूपेण मन एवुक्तम रजु सर्पादि के समान विकल्पना रूपा है द्वैत रूप से मन ही दिखाई दे रहा है ये बात कह दिया गया था तथा किम प्रमाणम लक्षण अनुमानम क्या प्रमाण है ऐसे पूछे जाने पर अन्वय रूपा एक अनुमान आपको बता दे रहे हैं विमतम मनोमात्र तद भावे नित और तद अभाव अभाव ऐसा लेना यह ना अगला पृष्ठकला पंक्ति विमत मनोमात्र तद्भावे नियत भावत्वात्थ अर्थात तद अभाव नियत रूपेण अभावत्वात्था मृत भावे नियत भाव मृणमात्र घटादि रीति अनुमान आरचेति जैसा मृत भाव है तो नियत भाव से मृणमात्र रूपा जो घटादि भी हुआ करता है मृत भाव अभाव हो जाए तो नियत अभाव हो गया मृणमात्र का तो घटादि का भी अभाव हो जाएगा यथा जु सर्प रूपे विमक रज्जु सर्व रूपल मन के माध्यम सेमक्रम पूत होता है तुक्ति सर्वा विद्या कल्य किस विषय में प्रमाणगमचनाया विशिष्टनुमन दी विशिषनुमा जरा विशिष्ट अन्वय दोनों से विशिष्ट। अन्वयदि तदपूरक प्रकटयाष्ठपूरकता मनोमात्र ते नियत भाव ते भावस्कार कथम मूलम भाषि का कथम तेन ही मनसा विकलम दृश्य उस मन के द्वारा विकलित तो कल्पना किया हुआ होता हुआ अध्यक्ष मन प्रत्यय्रम भ्रमपूर्वक प्रदीयन ये सामर्थ होगा इसका विकन दृश्य दिखाई देता है इसलिए मनोदृश्यम कह दिया क्या इदैत सर्व मन प्रतिज्ञा संपूर्ण दैत क्या है मन है या प्रतिज्ञा है वह मनोहत मन पक्ष तद्भावे तद्भावे मन मनो, मनो तद, तद, तद ये तद्भाव भाव तद अभा व्या मनसो य मनी भाव निरुद्ध है। विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य वैराग्या मन का अमन भाव के अवस्था है तो निरुद्ध अवस्था में मन का निरुद्ध अवस्था मन से निरुद्ध है कैसे निरुद्ध कर दिया आपने विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्यास विवेक दर्शन का अभ्यास ऐसा ले लो और वैराग्य इन दो के द्वारा विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम विवेक दर्शन का अभ्यास विवेक दर्शन का अभ्यास मैंने उसको स्पष्ट बताया है योग वाशिष्ट के आधार पर देखिए सुंदर दिया है नीचे टिप्पण तीन विवेक पूर्वको योग दर्शन उद्देश्यक तत्व ज्ञानम विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्यक तत्व ज्ञान विवेक पूर्वक जो आत्मदर्शन का कारण ही होता ज्ञान को तो विवेक दर्शन कहा उसका अभ्यास क्या है वो मनोनाश वानाक्ष अभ्यास हो मनोनाश और वासनाक्षय के कारण का अभ्यास तेना वैराग्य नुष्प से और वैराग्य से तेना वैराग्य न अभ्यास ऐसा होना चाहिए ना फिर तेना तो अभ्यास तेना ऐसा हो गया शुद्धिकरण करना वैराग्य न एक सकार होना चाहिए वहां पूरा सकारे आदि सकार से पहले ज्ञानाभ्यास हो यथा वासीख्यान और भी इसका विस्तार है। अगला श्लोक दे रहे सर्गा दबे वनोत्पन्न दृश्य विधु परम ये वास्तविक ज्ञान अभ्यास है उसी ब्रह्म का कर चिंतन करना उसी ब्रह्म के बारे श्रुति आधारित होकर कथन करना परस्पर भी उसी का श्रुति श्रुति गुरु वचन आधार पर प्रतिबोधन करना यही तदेक वर्तम ये तदेक वर्तम ये तदेक वर्तन जो ज्ञानाभ्यास उसी को ज्ञान कर लोग कहते हैं और उसके प्रकार बता रहे कैसे वो भी करना स्वर्गा नोत्पन्न दृश्य न सदा क्योंकि स्वर्ग के आदि में से ही वास्तव में यह दृश्य बोधा जगत उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए कभी यह है ही नहीं कभी भी नहीं तीनों गालों में इदम जगत दहन च जगत और मैं चीज नाम कचित भी वास्तव में है ही नहीं यही बोधाभ्यास है ज्ञानाभ्यास सर्वश्रेष्ठ ज्ञानाभ्यास ही है मनोनाश अभ्यास क्या है यथा त्रे का अत्यंत ते ये भाव संपत्तुस्तुताश के लिए अभ्यास करना पड़ता है अत्यंत हो वास्तव में न ज्ञाता न ज्ञाता रूपी वस्तु को अत्यंत भाव को प्राप्त करा देना है और ज्ञे रूप वस्तु को भी अत्यंत प्राप्त कर कर देना। मने दोनों ही विभाग, विभाग, जमन वो करते हैं, या मिथ्या है, ऐसा कर लेना। कैसे? शास्त्रीय, युक्ति से और शास्त्रों के द्वारा ऐसा ये यंत्र जिस प्रकार का संपादन करने में निरंतर यत्न करते हैं ते उनको कहा जाता है वे वास्तव में तत्र मनोनाश का अभ्यास में करने में स्थित महापुरुष लोग हैं। है तर युक्तिया समाधवेष का मतलब योग के द्वारा समाधि में शास्त्रीय अवस्था तो में शास्त्रों के माध्यम से और तो समाधि अवस्था में योग के माध्यम से मनोनाश का अभ्यास करते हैं वो वासनाक्षर अभ्यास क्या है यथा तथा दृश्य संभव बोधेन राग संभव बोधेन जब जब राग द्वेश आदि अपना फैल करके सामने आने लग जाते हैं तब तब क्या करना आप विवेक करना और बताना हे मन तो क्या राग द्वेष में भाग रहा है, है? ये जो दृश्य है जिसका तुम राग कर रहे हो या जिसके प्रति द्वेष कर रहे हो में दृश्य असंभव है ऐसा बोध के द्वारा राग द्वेष आदि का विस्तार होने पर दृश्य असंभावना का बोध के द्वारा उसी प्रकार से ब्रह्म में रति करनी चाहिए घनोदित जिस प्रकार से बादल का उगने पर सब खुश होते हैं उसी प्रकार से आपको भी इसी में ही ब्रह्म ज्ञान का विवेक ज्ञान का का उगने पर प्रति उसी में होना चाहिए इसी नाम अभ्यास सोचते विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्यास ये वर्णन हो गया और वैराग्य के द्वारा विवेक दर्शन अभ्यास को तीन भाग बांट दिया ज्ञानाभ्यास मनोनाश अभ्यास और क्ष तीन भागों में ही ज्ञान होता है अभ्यास होता है और ये ये तब होगा सब रूपेण जब वैराग्य परिपक्व होगा पर वैराग्य संपन्न हो जाए तब इन दो के माध्यम से मन से निरुद्ध है मन निरुद्ध होने पर रज्वामिव सर्पे लयन गतेज्जो में जिस प्रकार से सर्प लय को प्राप्त होता है तो सिर्फ में लय को प्राप्त होने पर वेदांत निरोधन स्पष्टी दृष्टान साधारण लयंगिप्ति मनसी वर्तते लयंगति मनसी थी मनसी लयंगता ऐसा मनसी कर लेना पड़ेगा टिप्पण कार पांच नंबर स्पष्ट कर दिए और उसको भी विभाग पर समझो निरोध यदि प्राणायाम आदि साध्यो निरोधक प्रोक्ता विवेक इत्यादि जब तो लयो विवक्षितो इसको भी समय समझना है जो पहले विवेक आय से कहा वह बाध करने के लिए बाध पूर्वक लय करने के लिए और निरोधो कहा प्राणायाम साध्य मन का निरुद्ध अवस्था के लिए समाधि के लिए दृष्टानता किस आधार पर बोल रहे ये हैं बात चिप्पणार स्वयं समझा रहे तो से समझ वाहक्षिप्त वाक जर लयंग लयंगते वे वा क्यों कह रहे हैं इसे भी समझ में आता है निरुद्धे लयंगते वनसो यमनी भावे विवेक विवेशभ्या निरुद्धे लयम गते वा है ना निरुद्धे और लयम गते वा लय गृष्टोण से अर्थ में तो करना पड़ेगा निरुद्धय और लय गते वा अंदर क्या गए निरुद्ध का मतलब प्राणायास के द्वारा मन को निरुद्ध समाधि की ओर ले जाना और रजु में सर्प का लय होने के दृष्टांत के अंदर समझ में आती है सुशिप्ति में मन का लय होने के समान इस प्रकार दोनों ही अमनिभाव अवस्था है आपके पास शक्ति रूपी अमनिभाव अवस्था है और दूसरी समाधि रूपी अमन भाव अवस्था है इन दोनों ही अवस्थाओं में द्वैतम नहीं वो द्वैत ही नहीं होता इति अभावात इस प्रकार से मन का न होने पर यह द्वैत भी नहीं रह जाता है इससे यह अभा सिद्ध हो गया द्वैत स्वैत असत रूप वास्तव है नहीं मित्त सिद्धा देता है ज्ञापन होता है भाव कैसा थोड़ा समझाइए उसको भी आप संपादन कर रहे युक्ति से, से सिद्ध करने जा रहे हैं समाधि और स्वाप अनुभवी भी मन क्योंकि समाधि और स्वाप में अनुभव न होने पर भी मन का स्वरूपेण नित्यत्वात् नाम क्योंकि मन स्वरूपत नित्य है ऐसा कुरपक्ष सोचता है मन को कार्य नहीं मान रहा है परमाणु रूप है ना मन परमाणु का नाश होता नहीं नहीं आई क्या लोग मन को परमाणु रूप मान लिया और परमाणु रूप रूपए परमाणु का नाश होता नहीं सब मन का नाश तो होगा ही नहीं तो मनोनाश कहां से करेंगे अभ्यास अमनी कैसे हो जाए मन तो सजा रहेगा ऐसी आशंका हुई कुरपक्ष निकादी के द्वारा उसका जवाब देते हुए तद ग्रह कत है शास्त्र और आचार्यों के उपदेश से आत्मसत्य के बोध हो जाने पर आत्मा ही एक मेविती सत्य वस्तु है ऐसा बोध हो जाने पर मन संकल्प करना बंद कर देता है। यदा न संकल्पयते, जब यह मन संकल्प करना बंद कर देता है तब अमनस्ताम तदा याती या ती तब यह मन वास्तव में कमरी भाव को प्राप्त हो जाता है लेकिन आपको उसे पता नहीं चला सुषिप्ति में हमें नहीं मालूम होता है कि मन नहीं है उसमें ज्ञान होता है आपको मेरा समय नहीं है हो हो हो ब्रह्म हो, प्रकाश रूप हो, आनंद रूप रूप आनंद सुख ऐसा उस समय आपको बोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हुआ क्यों उस अवस्था में वस्तु के बाद हो जाने पर मन ग्रहणादि आदि रूपा जो मन है वह विकल्प से शून्य हो जाता है अतः मन भी नहीं होता उसी प्रकार दाही कावा हो जाए लकड़ी ही न रह जाए आप कहा से दिखाएगा आपको? लकड़ी हो वो जल रहा हो तभी तो आग दिखाई देगा अब सारा लकड़ी जल करके राख हो गया तब अग्नि कहा रहेगा अग्नि भी आपको अनुभव में नहीं आता इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में वहां पर जो है अग्नि था ही नहीं है मत गा पहले दाहिय था तो अग्नि भी था और अब ग्राह्य नहीं है तो अग्नि भी नहीं है इसी प्रकार पहले ग्राह्य था तो ग्राहक भी था मन अब ग्राह्य नहीं है तो ग्राहक भी नहीं रहेगा मन भी नहीं है इसीलिए खत्म पुनर्मनी भाव ही थी। अमनी भाव कैसे होता है उच्चते क्योंकि संकल्प मनुष्य व्यावहारिक रूपम कि मन का व्यवहारिक स्वरूप क्या है संकल्प करना यही उसका काम कुछ कुछ कुछ कुछ न न सोचते रहता है। चलते रहता है है है है? वो, मन। मन कई बार आप देख रहे बाहर से लेकिन अंदर से क्या कर रहा इसलिए कहते हैं कि मन का स्वरूप पता व्यावहारिक स्वरूप क्या है उसका संकल्प करना संकल्प और संकल्प किसका करेगा यदि संकल्प बाह्य पदार्थ न हो तो संकल्प किसका करेगा कारण बढ़ युक्ति से देर देखो मन का व्यावरिक रूप क्या है संकल्प और संकल्प क्या है संकल्प या अकल्प घटपटा की अदभाव नस्तु रह गया तो संकल्प रूप मन भी हो जाएगा सर्वे देवगमेश संकल्प अभाव जब ये ज्ञान हो जाएगा वासुदेव सुर आत्मा वास्तव में चित्र है नहीं ये सब वास्तव पट ही पट है कुछ है ही नहीं ये सब चित्र जो दिख रहा है ये पट ही है ऐसा जब निर्णय तो घटपराधिक करेगा? करेगा हो गया तो मनस मनस्तु न बरत दे मन का मनस्व नहीं रह जाएगा तो पूर्व कहेगा तथा स्प्रति चित्र फिर भी स्पुर हो तरह के स्वभाव है ना वो तब कहते आत्मती न विवेक की दृष्टिया मनो नाम अस्थित तब तो आत्मा ही रह गया अत विवेकी का दृष्टिकोण से वास्तव में मन नाम का ही नहीं रह जाता है इतने बातों को मन में रख करके इस श्लोक को पूर्व के प्रश्न के जवाब में जवाब दे रहे हैं उच्चते इत्यादि भाष आत्म सत्य आप्यम तो मृत्यु का वत्मा ही सत्य है सम ऐसे करना आत्मना आत्म नही आत्मा धर्म ऐसा नहीं समझना भाव आदि नहीं किंतु के समान इसे प्रमाण छांद नाम मृत्ति सत्या विकारो नामध्येयम मृतिका इत्यव सत्यम ये समस्त विकारों का नाम जो है केवल वाणी मात्र में आश्रत है वाणी का विलास मात्र ही है नाम मात्र ही है वास्तव में रूप भी नहीं है नाम भी वाणी का विलास कि मृत्यु का इत्यवस्यम मृत्यु का ही वास्तवत्व है घटा नहीं श्रुत है तो कैसा ज्ञान होगा आत्मा ही सत्य वाक्य से मिथ्या है उस पर कल्पित है शास्त्र आचार उपदेश मनु ये आत्म अनु आत्मसत्याल सीधा अवबोध आत्म सत्य अवबोध का, अनु कर दिया, क्यों कारण यह शास्त्र और आचार्य के उपदेश के माध्यम से ही उसके पश्चात ही उस अवबोध होता है सीधे हो नहीं हो सकता इसे बोधा आत्मसत्याग जोड़ा सीधे अवसर्ग जोड़कर नहीं बोला अवबोध मैंने साक्षात्कार शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ही साक्षात्कार होता है और अपने आप केवल शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा और शास्त्र केवल आचार्य के प्रवचन सुनने से भी नहीं शास्त्र और वह शास्त्र को भी आचार्य मुख से तब वह उपदेश जो ग्रहण करने पर उसका मनन निर्दयासन किया जाए तो साक्षात करता सत्या तेना संकल अभावतया न संकल्प इसलिए संकल्प घटपट आदि नहीं रह गए अतः वह मन अब संकल्प कहां करेगा वास्तव में मन नहीं रह गया मन का अस्तित्व संकल्पाधीन है और संकल्प घटपटाधीन है और घटपटाद जब आत्मा ये वास्तव में कुछ है ही नहीं के वाणी का विलास मात्र ही था भ्रांति थी ऐसे में हो जाएगा ये संकल्प का वाह हो जाएगा संकल्प का वाह जैसे सर्प का वाह निर्णय हो गया आपको रज्जु ही सत्य है तो सर्प धारा दंड भूचिद्र आदि दिखेगा वहां पे उसका संकल्प हो क्या नहीं अवरज मात्र का अनुभूति हो रही है ब्रह्म मात्र सर्व जगत मात्र आत्म सर्वम जब इससे अनुभव हो जाएगा तब वह संकल्प ही जो इदम भूता जगत नहीं रह गया अतव मन भी संकल्प नहीं संकल्प तो मन भी नहीं यही मनोनाश हो जाता भावे है दृष्टांत दाहिया भाव ज्वलन भी व अग्नि जैसे दाही का हो जाए अग्नि का ज्वलन भी आपको तो अनुभव में नहीं आता यदा ये जब ऐसा होता है तदा काले, अमनस्ताम याति को प्राप्त हो जाता है यह मन भी। तद अग्रह मनो अग्रह मन का भी ग्रहण नहीं होगा क्यों ग्रहण विकल्प वर्जित ग्रहण रूपी विकल्पना से रहित हो जाता है वह मन संकल्प विकल्प रहित हो जाने से वह मन एक तरह से निरुद्ध हो गया यह अर्थ तो निरुद्धात्मना निरोधा के परिणाम अतिरिक्त परिणाम विधुरम भवदी दो नंबर डिपेंड निरोधा के परिणाम से अतिरिक्त परिणाम से विधुरम होने रहित हो जाता है मन पहले तो घटपटाधिक हो रहा था अब निरुद्धाकार परिणाम होगा निरुद्धाकार परिणाम क्या है कई बार समझा चुके अमावस्या में क्या होता है सूर्य से किरण आए चंद्रमा में और चंद्रमा से ही लौट गए प्रतिबिंब तो हो रहा है लेकिन वहां वास्तव में न बिंब की रश्मियां दिखाई देती आती हुई न प्रतिबिंबता रश्मिया प्रतिफलित होकर जाती हुई भी नहीं दिखाई देती दर्पण में जैसा ना वहां सूर्य किरण आ रहा है दिख रहा है और इधर से प्रतिफुल तो जाता हुआ दिखाई देता वापस दर्पण सूर्य की ओर ही कर दो तो क्या हो जाएगा न वह आता हुआ दिखाई देगा आपको ना वापस जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन ये नहीं कह सकते आप वहां से किरण नहीं आ रहे हैं और प्रतिफलन भी नहीं हो रहा है कहोगे क्या दर्पण है, है, है, है तो होगा ही वो उसी प्रकार यार मन में भी ज्ञान है वहां से चैतन्य आया तो मन की भी वृत्ति मन का स्वभाव वृत्ति परिणाम होता रहेगा वृत्ति परिणाम हो जाएगा तो रहेगी तो स्वरूपाकर वृत्ति रहेगी भ्रमाकार वृद्धि हो जाएंगे उसका निरुद्ध परिणाम कहते हैं योग भाषा में निरुद्ध परिणाम कहते हैं स्वरूपानुकरण है इसलिए स्वरूप का ही अनुकरण कर जाता है जैसे इस बात को समझा रहे देखिए यथा घट शराबीश असत्येश मृत्यु का मात्र अनुस्यूतम सत्यम ईषत है घट शरावादियों में असत्यों में जो अनुस्यूत है मृत्यु संसार्थों संसार संसार में आत्म सत्यम सभी में अनुस्य सद्रूपेण जब्तिपेण सुख रूपेण है ना अस्थि प्रियम ये सभी में अनुस्यूत है उसके माध्यम से आत्म ही सत्य समझो घटा तो, लेना चाहिए जलम नव संकल्प निरवकाश से अवकाश खत्म हो गया ठीक है यदि असत्य पूरा द्वैत पूरा द्वैत असत्य आपने कह दिया ना एक ब्रह्म सत्य है फिर जीव भी असत्य हो गया जीव द्वैत को टीम तो ये भी असत्य हो जाएगा पर कौन ग्रहण करेगा ब्रह्म को सर्व असत्य तो जीवों में भी असत्य पूर्व पक्ष मत में जीव भी हो होगा तो ग्रहण कौन करेगा मैं ब्रह्म अनुभव कौन करेगा क्या ब्रह्म ब्रह्म को अनुभव करता है ज्ञान ज्ञानी का अनुभव होगा और क्या होगा कि ब्रह्म और ज्ञान वस्तु कोई पूर्व पक्ष के यदि अगली कार्य का अवतरण यदि यह संपूर्ण द्वैत असत्य है फिर किसके द्वारा यह अजरूपरूप आत्म तत्व को बोध कर लिया जाता है केन करता कौन है करण क्या होगा कि ये मनसेवान में मन के तो गायब हो गया संकल्पिक अभाव होने से मनी नहीं रह गया अब मनी नहीं रह गया तो अब मन सेवा दृष्टम श्रुति पर बढ़ गड़बड़ा जाएगा है ना इसने पूर्व पूर्व से पूछना है विशेष रूप किस साधन से हम आप तो त्व को अवबोध कर लेंगे अनुभव करेंगे साक्षात्कार करेंगे तो सिद्धांत जवाब में कहता है अकल्पकम प्रजक्षत ब्रह्म जेयम मजम नित्यम अजय नाजम विभुज्य संपूर्ण कल्पनाओं से रहित अकल्पक सभी कल्पनाओं से रहित जम अजन्मा यह ज्ञान है जप्तिमा विज्ञप्ति मात्र स्वरूप होता ज्ञान है विशिष्ट नहीं लेना ज्ञान है उसी ज्ञान को तत्व ज्ञानी लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं जेया भिन्नम जयी भूत भ्रम से अभिन्न वह ज्ञान जो विशुद्ध ज्ञान है निरुपाधिक ज्ञान है निर्विकल्प ज्ञान है वह ज्ञान कैसा है बुद्ध ब्रह्म से अभिन्न नहीं है विषय विषय भाव नहीं होता ज्ञान ही ब्रह्म है ब्रह्म ही ज्ञान जिसे ब्रह्म जेयम नित्यम जिस ज्ञान का ज्ञे ब्रह्म है वह ज्ञान आत्मसूत ही है वह आज है और वह नित्य है ऐसे कौन कहता है अजय नजम विभु अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ब्रह्म तत्व आत्मतत्व को स्वयं ही जाना जाता है इस वहां क्या यमे वैश्वर्य का मंत्र में आता चंदुन स्वाम विवृंड जो इसको वर्ण करता है या आत्मा जिसको वर्ण कर रहता है उसके आत्मात्व तो स्वर्ग स्वयं ही प्रकट कर देता है किसी साधन से जानने की जरूरत नहीं कोई साधन की जरूरत नहीं वहां किसी अन्य ज्ञान आदि साधनों की अपेक्षा नहीं करता भाषण अकल्पतमें सर्वकल्पना वर्जितम्, सकल कल्पना मनोवध अवस्थान्तर मन जिस समय था उस समय उन अवस्तांतरों में जो जो कल्पनाएं थी उन सभी कल्पनाओं से रहित जैसा मन कामादि अनेक आकार अवस्था वाला हुआ करता है न तथा इदम त्मस्वरूप ज्ञानम उस प्रकार से आत्मस्वरूप ज्ञान अपरिणामी होने के नाते अनेक विकल्प वाला नहीं होता अत सर्व से रहित है अतएव अजम जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अच्छे अपरिणाम अतएव अपरिणाम अजम मन परिणामी है परिणामी होने का मतलब है विकल्प है विकल्प नहीं है का मतलब है, अर्थात वो अजय जो जन्य है विणाम होगा जहा परिणाम है वह विकल्प होंगे विकल्पों का संकल्प हो जाएगा अतय अज्ञान इसलिए ये जो ज्ञान है, हम जो चर्चा कर रहे हैं यह ज्ञान अज ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं इंद्रिया जन्य व्याप्ति ज्ञान जन्य किसी प्रकार से जन ज्ञान नहीं जितनी भी प्रमाणों से होने वाला ज्ञान है परमाज्ञान वो सब तत्व प्रमाणों से जन्य ज्ञान होता है वो जन्य ज्ञानों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं भी छह प्रमाण माना गया प्रमाण से, से विलक्षणित जिस व्यक्ति मात्र स्वरूप तक ज्ञान में उस ज्ञान को हम ले रहे हैं यहाँ अजन ज्ञानम जब्तिमात्र कहते हैं वो जब है जे न परमार्थ इति के निर्विकल्प ज्ञान जो अजिज्ञानीता जो अज्ञान वह जो तो ब्रह्म ब्रह्मत उससे अभिन्न है ऐसा ब्रह्म कथन करते हैं विद्युत अनुभव सिद्धांत संधि का तात्पर्य केवल ऐसा ब्रह्म ब्राह्म स्थिति वाले श्रेष्ठ का ही जीवन मुक्तों का अनुभव प्रमाण है नहीं प्रलोपिक चार तीन तीस में कहा विज्ञाता के विद्युत जो स्वरूप है उसका कभी प्रलोप नहीं होता नित्य विज्ञाता के विज्ञान का कभी भी लोप नहीं होता किस प्रकार दृष्टान है अग्निश्नवत जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि की स्थिति पर्यंत लुप्त नहीं होती वैसे नित्य विज्ञाता के विज्ञान का स्वरूप कभी भी लोप नहीं होता अग्निश्नवत अग्निष्णवत्ज्ञानम आनंदम ब्रह्मांड तीनों अट्ठाईस सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म अनंतम आनंदम हो अनंतम ब्रह्म है ना वहां परिषद अनंतम अनुचि आनंदम हो गया तैत्रीय दो एक एक ठीक कर लेना इसको इत्यादि श्रुति अनेक श्रुतियों से प्रमाण हो जाएगा प्रज्ञान ब्रह्म आदि से ले लेना हरियम महात्मा ब्रह्म भी ले लेना अहम ब्रह्मी को भी ले ले। जितने भी महावाक्य है सबको ले सकते ज्ञान ब्रह्म आ गया तो सब ले ले लेना कोई और स्पष्ट करते ज्ञेया भिन्नत प्रच्क्षसे तस्वेषण ब्रह्म जेय यदि टिप्पण छोड़ सात्वी विद्याशक न ही विज्ञात विदे की व्याख्या बड़ा सुंदर कर रहे सर्व्रकाशक विज्ञाता का ब्रह्म वेदातवेद्य विज्ञप्तिषति तप्ति विज्ञप्ति होना चाहिए वेदांत वेदांत है ज्ञान ज्ञे बोधकत्व दृष्टव के माध्यम से ज्ञापन हो रहा है वह स्वरूपत्व से बोधित होने से वह विज्ञप्ति ज्ञान से अभिन्न है अतएव जीन्न परस्पर एक दूसरे से अभिन्न हो गया इस रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए और मनो कित अभिव्यंजक आशंका अपन यदि कोई कहे मन से अतिरिक्त मन को भी अभिव्यंजक के कारण भूता कोई न कोई है ऐसी आशंका जवाब दे के नहीं नहीं मन से मन से वृत्त आवरण भंजगत मात्र बोधन परिवसन ना मन सेवा फिर क्यों का ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को सुरबुद्धा ब्रह्म का ही साक्षात्कार हो जाता है सीधे सीधे इसलिए साक्षाता प्रक्षात ब्रह्म का या कोई साधन की जरूरत नहीं है फिर मन सेवा अनुष्ट क्यों कहा तब कहते हैं इस श्रुति का तात्पर्य मन से जब निकला हुआ जो आवरण भंजगत मात्र बोधन परिवसन स्वरूप पर आवरण है उस आवरण को भंग करने मात्र में इसका प्रयोजन होता है मन का इस बात को बोध कराने में यह श्रुति हो जाता है न ब्रह्म अभिदातु नलम इसे ब्रह्म भी के भी प्रकाशक है मन मन जैसे घट को प्रकाशन करता है जैसे ब्रह्म को भी प्रकाशन करने में समर्थ है ऐसा इसका नहीं लेना मन से अधिष्ट मित्ते ऐसा श्रुतियां आती है जहां कहीं कोई साधन का वर्णन है उसका तात्पर्य ऐसे ही लेना पड़ता है आवरण भंग के लिए वह साधन का वर्णन है ब्रह्म ज्ञेम अजम नित्यम उत्तरार्थ को व्याख्या करें तो विशेषण उसी को विशेषणों से समझाते करें ब्रह्म ज्ञेम योवरी समास ब्रह्म ज्ञा ब्रह्म ज्ञे स्वस्थ स्वरभूत ज्ञान से ज्ञान ज्ञान ज्ञान का का का विषय ये क्या है ही है। का सु, है उस का ही है। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही ही ज्ञेय स्वयं यस्य तत् ऐसा जो वस्तु है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञेम विशुद्ध ज्ञान विज्ञप्ति मात्र औष्ण शी वग्निवद अभिन्नम जिस प्रकार से अग्नि की उता अग्नि से अभिन्न है उसी प्रकार से यह ज्ञान के अभिन्न है वह अग्निवद अभिन्नम औष्ट सेवा औष तथा ज्ञान से जिस प्रकार का अग्नि से अभेद मानते हो सर ज्ञान का ब्रह्म से अभेद मान हो अग्निवि अग्नव्य सप्तम से ये दोनों से न तमी होता ना तत्रा भी होता है प्रत्यय और षषंत भी होता है यहाँ सप्तमीशीना है टिप्पण का ब्रह्मणी ब्रह्म उपमतीवाभ्याय सप्तमशन तथा ब्रह्मणी औष्ट शिव अग्निवत इसलिए अग्निवत में, में में लेना औष्ट में नहीं तो दोष हो जाएगा ना युव और वत दोनों क्यों करें रहे अभिनन्ना ब्रह्म रूप ज्ञे अभिन्न ब्रह्म रूप ज्ञे से अभिन्न समझो तेना तेनो हो गया है। वो कार मात्र काट दो उसको तेना आत्मस्वेण अजेन भाषण में छपात तो ओ कि शुद्धोगे तो तेना अजेना तेनास्वेण अजय आत्मस्वरूत द्वारा ज्ञान द्वारा अजं ज्ञेम आत्तत्व अजभूता है स्वयं अवगछति नित्य प्रकाश स्वरूप ही वो सविता व स्वयं ही उसका अनुभूति हो जाएगा जिस प्रकार से नित्य प्रकाश रूपा सविता की अनुभूति स्वतः हो जाता है उसी प्रकार से समझो को आप कोई का सूर्य को तो से देखता है अरे आंख का बीमारी देवता कौन है सूर्य तो है सूर्य को सूर्य से ही देख रहे हो सूर्य रूपा अंशी को सूर्य का एक अंश के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं आप क्योंकि वही उसी के एक अंश यहां चक्षु में है, और चक्षु में और जो ये है उसका देवता क्योंकि यह सूर्य ही है ये सूर्य के द्वारा हम सूर्य को देख समय घन स्वरूप स्वरूप है न ज्ञान ज्ञानांतर में साधनांतरों की किसी प्रकार की अपेक्षा यहाँ नहीं है यह इसका अर्थ है रस मन आनंद नित्य विज्ञान आनंद विज्ञान एक रसघनत्व जो कहा गया नित्य विज्ञान एक घनत्व में एक और रस एक कार्य अभिन्न विज्ञानाभिन्न रस थे आनंद विज्ञानाभिन्न आनंद घन है यह भ्रम उसकी अनुभूति स्वतः होता है अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है यह इसका तात्पर्य है